राम भक्त मालिका, अभेदानंद, अभेदानंद के के अथक प्रयास और प्रतिभा में में वेदांत प्रचार की जड़ पुष्ट होने लगी। इस कार्य उन्हें बना पुरोहित पादरी डॉक्टर हिब्बर न्यूटन की विशेष सहायता मिली न्यूटन उन्हें अपना निजी पुस्तकालय का उपयोग करने देते तथा चर्च के अपने व्याख्यान के विज्ञापन के साथ उनका विज्ञापन भी, भी भेज देते थे वे स्वयं वेदांत समिति के अवैतनिक सदस्य बन गए थे चर्चा में आए हुए उपासकों को वे स्वामी अभेदानंद के पास भेज देते और अन्य पुरोहितों के साथ उनका परिचय करा देते थे बाद में अभेदानंद जी पुरोहित मैक आर्थर के साथ भी परिचित हुए इसके बाद शीघ्र ही उनके कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जैक्सन के साथ चर्चा हुई और प्राध्यापक के अनुरोध पर वे बीच बीच में विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने लगे यहाँ पर यह स्मरण रखना होगा कि यद्यपि कार्य की सफलता में ये परिचय आदि अवश्य ही मूल्यवान थे फिर भी स्वामी अभेदानंद का उत्साह एवं उद्यम ही सबसे महत्वपूर्ण था अपने प्रचार व्रत को पूरा करने के लिए वे किसी भी प्रकार के कष्ट की परवाह नहीं करते थे भीषण शीतकाल के हिमपात पर ध्यान न देते हुए वे नियमित रूप से कक्षाएं चलाया करते थे फिर उनकी इस सफलता को देखकर यह निष्कर्ष भी नहीं निकाल लेना चाहिए कि यह वेदांत प्रचार का कार्य सर्वत्र बाधा रहित रूप में ही चल रहा था वास्तव में उन दिनों उन्हें बारंबार अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता था कट्टरपंथी धर्म संप्रदाय तो उनका विरोध करते ही थे इसके अतिरिक्त भारतीय उदार भावधारा से अपरिचित होने के कारण शिक्षित समाज भी कभी कभी इस विरोध में शामिल हो जाता था पर सत्य में जयते सत्य ही सर्वत्र जय होती है गुरु की कृपा से अभेदानंद जी इन सारी विघ्न बाधाओं को पार करते चले जा रहे थे उनकी कर्म पद्धति थी न्यूनतम बाधा के पथ का अनुसरण करना इसीलिए जब उन्होंने देखा कि बाइबल द्वारा अनुशासित ईसाई समाज में पुरोहितों का अतुल प्रभाव है तो उन्हीं के साथ मित्रता स्थापन को उन्होंने अपनी सफलता का उपाय बनाया और बाद में देखा गया कि उनकी धारणा ठीक ही थी पुरोहित मित्रों की सहायता से उन्हें गण्यमान्य लोगों के समाज में आसानी से प्रवेश करने का अवसर मिला और उन्होंने उनके भीतर वेदांत प्रीति का बीजारोपण किया उनकी प्रचार पद्धति केवल व्याख्यान या कक्षाओं तक ही सीमित नहीं थी वे बौधा मित्रों के निवास स्थान पर भी ठहरकर उनके साथ प्रीति के संबंध और भी दृढ़तर बना लेते थे व्याख्यान में भी वे वाक्पटुता की अपेक्षा युक्ति द्वारा तथ्यों का उद्घाटन करते हुए लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न करने पर ही अधिक ध्यान देते थे अक्टूबर अठारह सौ से 20 अप्रैल अठारह सौ तक सात महीने कठोर परिश्रम करने के बाद स्वामी अभेदानंद ने कुछ समय के लिए कार्य बंद कर दिया और ग्रीष्म में विश्राम के लिए वॉशिंगटन गए वहां पर अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अतिरिक्त उनकी मुलाकात राष्ट्रपति मैक मिलन से भी हुई इसके बाद डॉक्टर जेम्स के आमंत्रण पर वे कैम्ब्रिज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए और श्रीमती ओलीबुल के मकान पर ठहरे इसी अवसर पर एक दिन उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेम्स का व्याख्यान सुनने को मिला जेम्स महोदय ने वेदांत के अद्वैतवाद का खंडन किया व्याख्यान के बाद उन्होंने स्वामी अभेदानंद को कैम्ब्रिज कॉन्फ्रेंस में अद्वैतवाद पर बोलने को आमंत्रित किया अभेदानंद जी सहमत हुए कॉन्फ्रेंस में व्याख्यान की समाप्ति पर प्रश्नोत्तर हुए जिसमें जेम्स के छात्रों ने ही प्रश्न किए सभा के बाद प्रोफेसर जेम्स ने अभेदानंद जी के साथ हाथ मिलाते हुए उनकी युक्तियों की प्रशंसा की तथा उन्हें अपने मकान पर भोजनार्थ आमंत्रित किया इस भोज में और भी अनेक विद्वान उपस्थित थे इस समय लगभग चार लगभग चार घंटे तक बहुत तो में एकत्व विषय पर चर्चा हुई और जेम्स महोदय यह स्वीकार करने को बाध्य हुए कि अद्वैतवाद के पक्ष में भी प्रबल युक्तियाँ विद्यमान हैं तब भी न्यूयॉर्क में व्याख्यानों का आरंभ नहीं हुआ था अतः इस दीर्घ अवकाश के समय अभेदानंद जी ने बॉस्टन कैम्ब्रिज आदि स्थानों को देखा तत्पश्चात व्हीलर दंपति के आमंत्रण पर उनकी नवविवाहित कन्या तथा जामाता को आशीर्वाद देने माउंट्लेयर आए इसके बाद नियाग्रा जलप्रपात आदि अनेक स्थानों का भ्रमण किया इस प्रकार वे तृप्त हुए तथा उन्हें काफी अनुभव भी प्राप्त हुआ अंत में वे बफेलो नगर से होते हुए ग्रीनीएकर पहुँचे और वहाँ नियमित रूप से गीता व्याख्या आरंभ की ग्रीन एकर के बाद वे बॉस्टन नगर को गए उसे देखने के बाद वे रोड द्वीप का न्यू पोर्ट देखने गए और फिर सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचे उसी रात को वे लॉन्ग द्वीप के ईस्टहैम्पनटन गए तथा एपिसकोपल चर्च के माननीय पुरोहित हिब्बर न्यूटन के अतिथि हुए वहाँ पर एक सप्ताह व्यतीत करने के बाद वे न्यूयॉर्क लौटे तथा अपने पूर्व परिचित प्रोफेसर हर्शल पार्कर के साथ व्हाइट पर्वत पर आरोहण करने को गए फिर तीस सितम्बर को लौटकर, वे श्री लेगेट के अतिथि हुए लेगेट के स्टोन स्टोनरिज मकान पर उन्होंने सत्तर दिन निवास किया इसके बाद वे उनके न्यूयॉर्क के मकान में आए और एक बोर्डिंग हाउस में अपने रहने की व्यवस्था की वहां पर रहते हुए वेदांत को दृढ़ न्यू पर प्रतिष्ठित करने की अभिलाषा से उन्होंने 28 अक्टूबर को थ्री लेगेट की अध्यक्षता में वेदांत समिति का उस देश के कानून के अनुसार पंजीकरण कराया 22 नंबर स्ट्रीट के 109 नंबर के पूर्व असम्बली हॉल को समिति के लिए किराए पर लिया गया इस हॉल में प्रथम व्याख्यान के समय श्रोताओं की संख्या एक थी अब अभेदानंद जी समझ गए कि उन्होंने अमेरिका निवासियों के हृदय पर विजय पा दी है अब तक हमने स्वामी अभेदानंद जी के प्रारंभिक कार्य की एक संक्षिप्त धारावाहिक झांकी प्रस्तुत की अब आगे इस लेख में ऐसा संक्षिप्त वर्णन देना भी संभव नहीं हो सकेगा पाठक अब स्वयं ही अनुमान कर लें कि कई बार तो उन्हें इससे भी अधिक कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा किंतु सर्वत्र ही उन्हें विजय ही प्राप्त हुई हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद के शिष्य शिष्याओं तथा परिचितों की पूरी सहायता प्राप्त होने के अतिरिक्त उन्होंने अपने स्वयं के उद्यम से भी बहुत से मित्र बना लिए थे यद्यपि इन अकिंचन सन्यासी को अपने भोजन आदि तक के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था फिर भी वे सर्वत्र सर्वदा ससम्मान आमंत्रित किए जाते थे तथा अत्यंत संभ्रांत परिवारों में भी उनका आदर स्वागत हुआ करता था प्रचार कार्य में वे यथासंभव सबकी सहायता लेते थे कहना न होगा उनके ज्ञान स्पृह ही उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में से होकर आगे बढ़ने में सहायक थी उनके मित्रों में कवि दार्शनिक गायक चित्रकार वैज्ञानिक आविष्कारक पर्वतारोही आदि सभी शामिल थे इस प्रकार घरेलू चर्चा क्लास व्याख्यान प्रश्नोत्तर आदि की सहायता से उन्होंने स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित वेदांत प्रचार के कार्य को बहुत आगे बढ़ाया